पेट्रोलियम फ्रेंचाइजी फ्लैट का असली नाम था पेट्रोलियम कंपनी सेकंड डिपार्टमेंटल फैमिली कैंपस यहाँ पर ज्यादातर वर्कर्स और उनके फैमिली में रहा करते थे दरअसल ये फ्लैट पहले एक पेट्रोलियम कंपनी द्वारा अपने वर्कर्स और ट्रेनर के लिए बनाया गया था इस फ्लैट में तब पेट्रोलियम कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स की फैमिली रहा करती थी ये फ्लैट उन्हें काफी किफायती रेट में दिए जाते थे इसका निर्माण अस्सी के दशक में किया गया था लेकिन बाद में पेट्रोलियम कंपनी ने इस पूरे फ्लैट को किसी प्राइवेट बिल्डर के हाथों नीलाम कर दिया था पेट्रोलियम कंपनी ने अपना नया फ्लैट फैक्ट्री यूनिट के भीतर ही बनवाया था तो यहाँ रहने वाली सारी फैमिली को वहां शिफ्ट कर दिया गया था बाद में उस बिल्डर ने इस फ्लैट को रेनोवेट करवा करके आम लोगों को बेचना और किराए पर देना शुरू कर दिया था लेकिन फिर भी इसे पेट्रोलियम फ्रेंचाइजी फ्लैट के नाम से ही जाना जाता है चूंकि ये वर्कर्स का और ट्रेनिंग वर्कर्स के लिए बनाया गया फ्लैट था इस वजह से ये काफी छोटे छोटे फ्लैट बनाए गए थे इस पूरे एरिया को छोटे छोटे ब्लॉक में बांटा गया था और हर एक ब्लॉक में चार चार फ्लैट एक दूसरे के सामने बने हुए थे और हर फ्लैट में तीन फ्लोर थे जिसमें एक वन एच बीएचके फ्लैट बना हुआ था इस फ्लैट के पास में ही फिल्म स्टूडियो था जिसमे अक्सर शूटिंग चलती रहती थी इसीलिए बहुत से छोटे मोटे एक्ट्रेस ने इस पेट्रोलियम फ्रेंचाइजी के फ्लैट में किराये पर रहने के लिए घर ले रखा था टीना गांधी के भी शो की शूटिंग यहीं के फिल्म स्टूडियो में हुआ करती थी इसीलिए उसने भी यहां पर फ्लैट ले रखा था हालांकि टीना के मर्डर के बाद धीरे धीरे लोगों ने यहां रहना छोड़ दिया था और अब ये जगह सुनसान खंडहर में बदल चुका था जब टीना का मर्डर हुआ तो उसके बाद से यहां के पास में स्थित स्टूडियो में भी शूटिंग होना काफी कम हो गया था विक्रांत इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इस एरिया में पहुंच चुका था उसने पहले ही टीना के फ्लैट का एग्जैक्ट लोकेशन पता कर रखा था तो वो सीधे ही टीना के फ्लैट पर टीना रहती थी सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए फ्लैट के बाहर से ही सीढ़ी गई हुई थी टीना के फ्लैट में घुसने के बाद वो सीधे ही उस जगह पर जाने लग गया जहां पर टीना का मर्डर किया गया था इस फ्लैट के ठीक पीछे की तरफ जंगल का एरिया नजर आ रहा था जहां पर भयंकर अंधेरा फैला हुआ था यहाँ के माहौल को देखकर विक्रांत काफी भयभीत हो उठा एक बार के लिए उसके मन में यह भी आया कि मैं कई तरह के जंगली कीड़े घूम रहे थे से फ्लैट के बाहर और काफी सारे सूखे हुए पत्ते भी पड़े हुए थे विक्रांत ने काफी हिम्मत करके किसी तरह से अपने फोन का फ्लैश लाइट ओपन किया और फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ने लगा इसी बीच उसने अपने अदृश्य शक्ति के सिस्टम को यह भी समझा दिया कि प्लीज ऐसे समय पर कोई एडवेंचर वाला गेम उसके साथ ना खेले वरना उसकी जान वैसे ही चली जानी थी मोबाइल में फ्लैशलाइट जलाने के बाद विक्रांत धीरे धीरे करके सीढ़ी चढ़ने लगा ये सभी सीढ़ियां कंक्रीट की बनी हुई थी फिर भी काफी दिनों से यहां कोई आया गया नहीं था उस वजह से इस पर जंगली घास उगना शुरू हो गया था पूरा फ्लैट खंडर में तब्दील हो चुका था सालों से यहां कोई भी नहीं आया गया था तो यहां जंगली पक्षियों ने अपना डेरा बना रखा था जिनके चीखने चिल्लाने की आवाज विक्रांत के कानों में साफ सुनाई दे रही थी इसके साथ ही ये उसे भयानक डर का भी एहसास करा रहा था फिर भी विक्रांत किसी तरह हिम्मत दिखाते हुए फ्लैट की सीढ़ी पार करके सेकंड फ्लोर पर पहुंच गया टीना के फ्लैट का दरवाजा था ही नहीं वहां सिर्फ लकड़ी का चौखट लगा हुआ था ऐसा लग रहा था कि कोई उसके कमरे का दरवाजा उखाड़ ले गया है विक्रांत ने जैसे ही इस चौखट को पार करके टीना के कमरे में कदम बढ़ाया एक बार के लिए उसकी चीख निकल पड़ी दरअसल उसे कमरे की फर्श पर किसी चीज की बड़ी सी परछाई नजर आई ऐसा लग रहा था कि कोई भूत ऊपर छत से विक्रांत को देख रहा है लेकिन जब विक्रांत ने ऊपर छत की तरफ नजर डाला तो पता चला कि वहाँ पर छत टूटी हुई है और टूटी हुई स्लैब की ही परछाई यहां फर्श पर पड़ रही थी विक्रांत धीरे धीरे कदम बढ़ाता है उस जगह की तरफ बढ़ने लगा जहां पर टीना का खून किया गया था टीना का मर्डर हुए दस साल हो चुके थे ऐसे में इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि यहां पर आज उसके मर्डर से जुड़ा कोई क्लू मिल सके लेकिन फिर भी विक्रांत कहीं से कोई भी क्लू मिस नहीं करना चाहता था इसीलिए वो यहां पर आया हुआ था उसे उम्मीद थी कि यहां से उसे जरूर कुछ ना कुछ बड़ा सबूत मिल सकता है जब वो कमरे में पहुंचा तो वहां की हालत बिल्कुल खराब हो रखी थी चारों तरफ टूटे फूटे सामान पड़े थे फर्नीचर इधर उधर बिखरे पड़े थे छत टूटी हुई थी और दीवारों के प्लास्टर भी उखड़े हुए थे कहीं कहीं तो सीधे ही की दीवार नजर आ रही थी यहाँ तक कि इस कमरे के एक कोने में छोटे छोटे पेड़ उगने भी शुरू हो गए थे जाहिर है पिछले दस सालों से इस कमरे ने बारिश तूफान आदि सभी मौसम की मार को झेला है जिसका परिणाम साफ नजर आ रहा था। विक्रांत अभी भी मनी मन खुद को इतनी रात में यहाँ आने का डिसीजन लेने के लिए कोस रहा था लेकिन चूंकि अब वो यहाँ आ ही चुका है तो फिर अब इन्वेस्टिगेशन पूरा करके ही जाएगा विक्रांत ने हल्की सास छोड़ी और फिर हिम्मत बांधते हुए आगे को बढ़ने लगा पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक टीना की लाश उसके फ्लैट के एंट्रेंस गेट से महज तीन से चार मीटर की दूरी पर बरामद हुई थी इस स्थिति के अनुसार पुलिस ने अनुमान लगाया था कि पहले टीना के फ्लैट पर कािल ने डोर नॉक किया होगा और जब टीना ने जैसे ही गेट खोला होगा तुरंत ही उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया गया इसी वजह से उसकी लाश कमरे के एंट्रेंस गेट के ठीक सामने मिली थी इसके साथ ही एक और बात क्लियर हो रही थी की टीना को बहुत जल्दबाजी में मारा गया था मर्डर सीन को देखकर दूसरी बात यह क्लियर हो रही थी कि टीना ने खुद के बचाव के लिए कोई भी स्टेप नहीं लिया था यानी कि उसे अंदाजा भी नहीं था कि कोई उसका मर्डर कर सकता है वो बिल्कुल बेफिक्र थी दूसरी चीज ये भी क्लियर हो रही थी कि टीना को मारने वाला उसका कोई करीबी ही था जिसे वो अच्छे से जानती थी उस वक्त टीना के सबसे करीबी तो रोहन और विजय ही थे तो क्या इन दोनों में से ही किसी ने टीना का मर्डर किया था लेकिन ये दोनों टीना को क्यों मारेंगे दोनों ही टीना से प्यार करते थे इन्हें टीना को मारकर क्या मिलेगा लेकिन अगर ये दोनों कातिल नहीं हैं, तो फिर टीना का कातिल कौन हो सकता है इसी सवाल का जवाब सोचते हुए विक्रांत दरवाजे से कुछ कदम आगे बढ़ते हुए वो ठीक उस जगह पर पहुंच गया जहां पर टीना की लाश मिली थी हालांकि अब वहां पर ना तो कोई सबूत था और न ही किसी चीज का कोई निशान लेकिन फिर भी विक्रांत वारदात की जगह पर उसे पूरे मर्डर के सीन को रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा था विक्रांत को एहसास हुआ कि टीना को मारे जाने और रोहन के लौटने के बीच में काफी कम समय का अंतर था ऐसे में अगर कातिल का प्लान रोहन को इस मर्डर केस में फंसाने का था तो पक्का है उसे ये सारा काम बहुत जल्दबाजी में खत्म करके निकलना रहा होगा विक्रांत दो तीन बार कमरे के दरवाजे से लेकर टीना की लाश मिलने वाली जगह तक चक्कर लगाता रहा वो पूरे मर्डर के सीन का अपने दिमाग में विजुअल बनाकर इसे समझने की कोशिश कर रहा था वो एक, -एक चीज को बारीकी से परख रहा था विक्रांत ने अपने दिमाग में इस मर्डर का जो विजुअल तैयार किया था उसके अनुसार सबसे पहले टीना अपने फ्लैट में अकेले थी तभी अचानक से उसके फ्लैट के डोर पर किसी ने नोक किया होगा टीना इस बात से श्योर रही होगी कि ये रोहन नहीं है क्योंकि रोहन के पास ऑलरेडी फ्लैट की एक डुप्लीकेट चाबी भी थी और वो बिना नोक किए अंदर आ जाता था टीना ने दरवाजे के पास पहुंचकर पूछा होगा कि बाहर कौन है फिर जो भी वहा था उसने अपना परिचय दिया होगा टीना उसे अच्छे से जानती थी इसलिए उसने बिना कुछ सोचे दरवाजा खोल दिया फिर जैसे ही दरवाजा खुला कतिल टीना के ऊपर टूट पड़ा और उसके पेट में चाकू घोप दिया टीना नीचे गिर गई होगी वो चिल्लाकर शोर ना मचा सके इसलिए का अपने एक हाथ से उसके मुंह को बंद कर दिया होगा और फिर दूसरे हाथ से उसके शरीर में चाकू घूकता गया होगा उसने टीना को तब तक चाकू से मारा जब तक कि उसकी बॉडी ने मूव करना नहीं छोड़ दिया फिर जैसे ही टीना के शरीर में हलचल बंद हुई वो उसे छोड़कर वहां से चला गया लेकिन टीना के शरीर में अभी भी थोड़ी सी जान थी और वो अपने हाथों से फर्श पर कुछ लिखने की कोशिश कर रही थी उसने कुछ लिखा था विक्रांत अभी यह सब सोच ही रहा था कि अचानक से उसे फ्लैट के बाहर किसी चीज की आवाज सुनाई पड़ी ऐसा लगा कि वहां कोई हलचल कर रहा है विक्रांत डर के मारे काप उठा हे hey भगवान सच में भूत होते हैं क्या वो कुछ सेकंड तक शांत होकर खड़ा हो गया अभी भी उसे बाहर से किसी के चलने की आवाज सुनाई पड़ रही थी साथ में पेड़ों की सूखी पत्तियों के दबने से चर्र चर्र की आवाज आ रही थी विक्रांत का गला सूख गया वो तुरंत ही टीना के फ्लैट से बाहर निकलकर नीचे की तरफ दौड़ पड़ा अभी वो सीढ़ियों पर ही था कि उसे सामने से किसी इंसान की बड़ी सी परछाई खुद की तरफ आती हुई नजर आई